ननु भवन मते मत आत्म स्वप्रकाशत्वात्मी अविद्या मत में पूर्व से कह रहा है आत्मा तो स्वप्रकाश है वह अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ से घुस गया प्रकाश हो वह अंधकार भी रहे साथ साथ ये तो होता नहीं आत्मन स्वप्रकाशत्वात् तस्वीन अविद्या नोपद्य क्या है तेजसों तो तेज का अत्यंत के नाते आत्मा और अविद्या ये दोनों के दोनों स्व प्रकाश और अंधकार के समान होने के प्रकाश और अंधकार के समान अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले होने से इनका भी संबंध असंभव है अविद्यावे अतएव आत्मा में अविद्या संबंध में नहीं आत्मा में होना संबंध भी नहीं हो सकता है संबंध नहीं है अविद्या का कार्यकृत आवरण भी संभव नहीं है जब आवरण नहीं हुआ तो तद अभाव तन मूल से विक्षेप से संभव है आवरण मूल विक्षेप नहीं हो सकता क्षेप नहीं है विक्षेपावे ज्ञान अनर्थस्य ज्ञान के निवर्त अभाव संसार चीज ही नहीं तथा तत्प्रतिपादक शास्त्र इसलिए तार ज्ञान का प्रतिपादक ज्ञान का व्यर्थ होने से ज्ञान का प्रतिपादन करने उपनिषद ब्रह्मशु गीतादिशास्त्र है हैशंक्य ऐसी जब कुतर्कजा किसरे पचाया तब एक पूर्वक्त अनुभव बाहितम ये सारे तर्क अह स्वे कद्यादर्क स्वान्नुभूतिग्र सौ स्वशे कुतो स्वप्रकाश आपता में अविद्या का संबंध कैसे हो सकती है और अविद्या के बिना वह आवरण कैसे हो सकता है इत्यादि परंपरा और आवरण के बिना विक्षेप कैसे विक्षेप के बिना अनर्थ कहां अनर्थ नहीं है तो उसकी निवृत्ति ज्ञान की आवश्यकता कहा रह गई इत्यादि तर्क जालानी इत्यादि तर्क जाल है इनका कोई अवसर नहीं लग इस तर्क जाल को कौन खा गया यह जो समस्त अज्ञानियों का अनुभूति है यह उस जाल को खा ग्रक जाल अनुभव से बाधित हो गया कहते हैं कैसे बाधित हो सकता है क्योंकि नियम है नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम अनुभव सिद्ध पदार्थे युक्तिया अनुपद्यमान नास्ती अनुभव सिद्ध पदार्थों में युक्ति के आधार पर ये उचित नहीं है उपपन नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं जो सर्वानुभोसित वस्तु है उस चीज को आप एकदम तर्क से काटना चाहो तो नहीं हो सकता हर्वानुभोसित वस्तु को शास्त्र से काटना चाहे तो हो क्यों सर्वानुभव है क्या भेदात्मक जीव ईश्वर भेद जीवों का परस्पर भेद जीव जगत पर भेद ये सब क्या है सर्वानुभव सिद्ध है फिर भी ये हम बाधित कर देते हैं क्यों किससे कारण से शास्त्र तर्क से हम बाधित नहीं करते तर्क से क्यों नहीं बाधित कर सकते हो इसे क्रोध अनु से तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता प्रतिष्ठाना तर्क का कोई अंत नहीं आप एक तर्क देंगे आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई आ जाए तो आपके उस तरफ कोई दूसरा सारा तर्क, तर्क दे का सुहागर हो जाएगा ठीक देखने को मिला है उत्तरोत्तर जैसे जैसे लोग पैदा होते गए ऐसे बुद्धि बुद्धिमान पैदा हुए विशेष पूर्व -पूर तर्क जाल को उन्होंने मिटा दिया खंडन तर्क गौड़ ब्रह्मांड टीका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रह्म सूत्र पर भी अधिक सिद्धि पर विशेष है गौड़ ब्रह्मांड टीका जिस अधिक ग्रंथ हुई है ना क्यों द्वैत दर्शन वालों ने पूरे वेदांत तो की जितनी बात कही गई है विवरणाचार्य के द्वारा काम कीचार्य शंकराचार्य के द्वारा मार्ग खंडन किया व्यास के बहुत बड़े विद्वान हुए मध्वाचार्य संप्रदाय में व्यासर्थ उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से वेदांत खंडन किया उस पर जब वेदांती ने उनका उस ग्रंथ को न्यायामृत नाम ना, न्यायामृत उसका एक ने। फिर तो ने हमारे टीका, टीका थंदन, थंदन होते रहा। नौ बार वेदांतियों ने टीका लिखा और आठ बार खंडन होते पहले आठ बार लिखी गई टीका तो आठ बार उन लोगों ने खंडन कर दिया एक ने लिखा उसको उसने खंडन कर दिया उसका हमारे वेदांति ने खंडन किया इसके बाद फिर एक और व्यक्ति ने उसका कर दिया। ऐसे आठ बार चला नौवीं बार में गॉड ब्रह्मांड जी ने टीका लिखा उस टीका को आज तक कोई माई का लाल ठंड नहीं कर नहीं सकता जाल है है इसलिए आप कहेंगे तर्क करना चाहिए लेकिन श्रुति अनुकूल तर्क करना चाहिए श्रुति प्रतिकूल तर्क होता है आ गया है गव, में। है तीसरे में ना अनुभव भी, हो ना। भी है जो जो जो सही थोड़े होगा आपका अनुभव नहीं बल्कि सभी का अनुभव जैसे सभी लोग आकाश को नील रूप वाला मान रहे हैं ना उसको भ्रांति मानते कि नहीं मानते क्यों शास्त्र में कविया आकाश में रूप नहीं होता है इसी प्रकार से हो सकता है जिस आप अविद्या की बात कह रहे हैं जो सर्व सदियों के द्वारा सिद्ध अनुभव सिद्ध है वह अभी भ्रांति हो नक विरोध ना लेकिन किसान बोल रहा है तर्क का विरोध होने से अनुभव को वो भ्रांति मानना चाहता है और स्पम्भ नहीं मानता तर्क का विरोधी अनुभव को भ्रांति नहीं माना जाएगा शास्त्र विरोधी अनुभव को ही भ्रांति माना शास्त्र विरोधी अनुभव हो तो वह भ्रांति है और तर्क विरोधी अनुभव को भ्रांति होना कोई जरूरी नहीं अनुभव तर्क हो सकता इत्याशन करने पर जवाब दे रहे अनुभव प्राम अनु केवल तर्क से अनिश्चा तत्व से अनुभव में प्राम्यता को स्वीकार किए बिना केवल तर्क में कभी तो प्रमाण्यता टिक नहीं सकता कि तर्क का आधार क्या है व्याप्ति व्याप्ति कैसे होता है प्रत्यक्ष रसोई घर में ये तो वन्य अनुभव ना किए होते क्या तर्क कर सकते थे क्या यदि अत्र वन्य न सिया तभी धुमो भी न सिया तर्क है, है। यदि पर्वत में वन्नी नहीं है उस पर्वत धुआं भी नहीं होना चाहिए जिसने धुआं दिखाई दे रहा है इसका वहां जरूर अग्नि है इस का तर्क के आधार पर कर रहे हो अनुभव के आधार पर ना अति अनुभव में बिना तो तर्क की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है अनुभव तो और तर्क पर विरोध तो संभव ही नहीं इसलिए कह रहे तो जब अनुभव प्रामाण्य अनुभग में स्वीकार नहीं करोगे केवल तर्क से अनिश्चाय केवल जो तर्क होता है वह निश्चायक नहीं होता यह बात हम नहीं करें आप भी इस बात को स्वीकार करते हो ये नहीं वत्वा न तार्कनिश्चित फिर तो तार्किक लोग तत्व निश्चय किसी भी पदार्थ के मामले में कर नहीं पाएंगे यदि यह अनुभव को स्वीकार नहीं करते अनुभव अधिन व्याप्ति व्याप्ति तर्क अच्छा तर्क बिना अनुभव का किसी तत्व निश्चय कर सकता है अच्छा समस्त तार्किक लोग कोई भी पदार्थ का तर्क दर्शक कर अनुमान कर रहे हैं तो वह अनुभव अधीन ही कर रहे हैं अतवा आप अनुभव को के साथ विरोधी करके कहा कर अनुभव का खंडन नहीं कर सकते बल्कि आप एक कहना पड़ेगा जिसने मेरा तर्क अनुभव का विरोध है इसे मेरा तर्क तर्क आभा कुतर्क है। जैसे कोई तर्क कर दे, हम बार बारे बारे बार बात कहते तार्कों के सामने नहीं थी मान लो किसी ने देखा कि सफेद गाय का दूध था सफेद गाय थी दूध तो कर रहे थे दूध सफेद आ रहा मार के जहां भी देख रहा है सफेद है, वो समझा दुनिया में जितनी भी दूध आता है सफेद गाय का ही दूध आता है तब तो सभी गाय का दूध सफेद होता गिना बोला अरे मोर्ख तू तो सफेद गाय से निकलता तो ही तो देखा काली गाय का तो काली होती है लाल गाय की दूध तो लाल होती है तू तो जानता नहीं है तो मार्केट कोई लाल सफेद बना देगा अब फिर क्या हुआ वो तर्क बढ़ गई तो बेचारा अनुभव से जो मान रहा था पहले बड़ा अनुभव वाला वो घबरा के किसी बड़े से पूछा उन्हें क्या चल गौशाल उसको भी बुला लेना हम गौशाला बड़ी गौशाल में ले गए रंग बिरंगी गायें हैं सिद्ध घबरा भी है सफेद काला मिक्स वाला भी है लाल सफेद संग्स वाला भी है सब तरह के गाय जहाँ बड़े गौशाला में ले गए वहां पर तार्कि को, को बुलाया था वो भी आ गया मुझे मालूम नहीं था क्यों बुलाया गया आ गया बेचारा जब आए तो देखा क्या हो रहा है तब तो उसको हार मानना पड़ा सभी ग सफेद ही निकल रही थी काली गाय से, से, से भी सफेद आ रहा है से सिर्फ तर्क से हर बात सिद्ध नहीं हो सकता है लेकिन तर्क तर्क अनुभव से नहीं माना जाता जब तक वह शास्त्र विश्वानुभूत अविश्वास है तर्क्याप्य अन कथम वार्क मन तत्व निश्चय आप स्वानुभूत विश्वास है अपनी अनुभूति में आपको यदि विश्वास नहीं है स्वानुभूत अविश्वास है यदि आपको अपने अनुभूति में ही विश्वास नहीं है तर्क बोल रहे वेदांति तो आपके तर्क कभी अवशुद्धि नहीं हो सकती और तो आप अपना तर्क से किसी पदार्थ को शुद्धि नहीं कर सकते क्योंकि तर्क का आधार अनुभूति पर ही विश्वास नहीं रहेगा तो अनुभूति विश्वास से व्याप्ति नहीं कर पाओगे व्याप्ति नहीं रहेगी तर्क पदार्थ कह सकते कथम वार्क हे तार्क्य अरे भाई अपने आप को तार्किक मानने वाले मूड बता तुम तत्व का निश्चय कथम को कैसे प्राप्त कर सकते हो अर्थात तुम किसी भी प्रकार से तत्व का निश्चय कर नहीं पाओगे अनुभव को छोड़ोगे तो अनुभव आधारित होकर तर्क के द्वारा आप पदार्थ का तत्व का कुछ आदि निश्चय कर सकते हैं पूर्व पक्षी कहता है ठीक है तत्व निश्चय मैं अनुभव को मानता हूं अनुभव तत्व का निश्चायक है तथा अनुभूय मानस्य संभावित तत्व भी भी भी उस अनुभूत पदार्थ का दृढ़ निश्चय करने के लिए गण न्याय तर्क का इस्तेमाल करेंगे हमेशा अनुय से कथित वस्तु को व्यतिरिक्त मुख क्यों कहा जाता है उस तत्व का दृढ़ता दृढ़ दिर्ड़। निश्चय ऐसा है तो ऐसा है अनुय कह दिया फिर कहेंगे ऐसा ना होता तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, कि मुख्य जो कहा जा रहा है वो दृढ़ता को प्राप्त इसलिए आप देखो कि यदि कहते हो तथापि अनुभूय मानसा अनुभूयमान जो पदार्थ है उसका संभावित तत्व अर्थात जो है पूर पूर्व जो है आप संभावित भी अपेक्षा करेंगे स्वीकार करें अनुभव को दृढ़ कौन करेगा अनुभवानुकूल तर्क करेगा अनुभव विरोधी तर्क भाष हो जाएगा इसलिए यदि ऐसा कहते हो तरी अनुभव अनुसार तर्क वर्णन किया फिर तो अनुभव के अनुसार उसके अनुकूल तर्क का ही कथन करना चाहिए। न तो विरोही न अनुभव विरोधी तर्क के द्वारा अनुभव को दृढ़ कर सकते हो यदि ऐसा मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तर्क खूब करो खूब तर्क कीजिएगा बुद्धारोहाय तर्कश्चेत अपेक्षित तथा सती स्वानुभूत अनुसारेण मा कु तर्कता बुद्धिया बुद्धि में अनुभव से जाना गया उस वस्तु की दृढ़ता पूर्व स्थापना करने के लिए एक तर्क को इस्तेमाल करना चाहते हो तुम्हारे लिए धन्यवाद है तुम वैसा कर लो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन याद रखना स्वान भूत के अनुसार रेण तर्कताम मा कु तर्कताम अपने अनुसार तर्क करना कुतर्क नहीं तर्क करने से पहले इसे सोचना चाहिए कि यह क्या हमारी अनुभूति के विरुद्ध में तो ही जा रहा है सर्वानुभव के विरुद्ध में तो नहीं है शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है यह सोच के तर्क करना अंधकार में तीर चलाना आसान होता है नहीं लेकिन लक्ष्य का वेदन होगा क्या प्रावीण ने तो दिखा देखो मैं कैसे तीर्थ चलाता पता ही नहीं चला लक्ष्य वेदन हुआ कि नहीं हो गया अंधकार पर भी का एक अंधकार में समान। लक्ष्य क्या हमारा अनुभूत तत्व का दृढ़ता। और दृढ़ अनुभूत का अनुभव यदि भ्रांति है तद अनुकूल तर्क भी करके तो क्या होगा वह भ्रांति को दृढ़ करेगा पहले इसलिए करना क्या चाहिए स्वानुभूति को शास्त्र से परख लेना चाहिए। अनुभूति को शास्त्र से परखो फिर तर्क का इस्तेमाल करो उसको दृढ़ करने से श्रवण के बाद मनन श्रवण के द्वारा ही बहुत तो की के श्रवण करने इस अंसार विशेष सर्वानुभव बात सारी अनुभव क्या है क्या नहीं है समझ में आ जाता है और मनन करने से यह निश्चय और दृढ़ हो जाता है तब निध्यासन के आज स्वरूप अनुभूति हो प्रक्रिया में यही होता है अनुभव जो भी हमारा है उस तत्व निश्चय करने के लिए पहले शास्त्र से उसकी परख होनी चाहिए फिर तर्क कैसे नहीं तो अनुभव भ्रांति हो और उसके तर्क के द्वारा क्या होगा पेट वो तर्क क्या करेगा उस तो भ्रांत अनुभव को ही और दृढ़ करते रहेगा हो यही होगा ना तीसरे कहते हैं तुम अनुभव अनुसार तर्क करो वो मत करो प्रश्न था कौन सा अनुभव है जिसके अनुसार तर्क का वर्णन करना चाहिए पूर्वोक्त जब विद्वान ने अज्ञानी से पूछा सगल अज्ञानियों तो का अनुभव सिद्ध अविद्या उस अनुभव को स्वीकार करो और उस अनुभव के अनुसार आप तर्क भी करो अस्वीकार करना चाहिए पहले अविद्या है है, आत्मा भी है और अविद्या भी है अविद्या नहीं अविद्यात्मिक से करके उस आत्मा को ढका हुआ है यह मानना होगा तभी मुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे इसलिए कहते देखो कौन है वो अनुभव कविद्यादि गोचर अविद्यादि विषय अनुभव को ग्रहण करना स्वानुभूतिर विद्यायाम आवृतौ प्रदर्शिता अथ कूटस्थ चैत अर्क्यता स्वाद्याम्रीज अनुभूति सुषिप्ति आदि में जो आपकी हो रही है मैं उस समय कुछ भी नहीं जानता था नकिंचित किंचितवेदिशम ऐसा बोलते है ना नकिंचित किंचित अवेदिशम जो आपकी अनुभूति के रसिद्ध और वो आवर्त प्रदर्शिता आवरण के संबंध में भी जो अज्ञानी अनुभव दिखाया गया है जिसके जिसमें क्या कहता है नास्ति नास्तिक तो ना न ना भाती न भाना च वो जो है वो प्रदर्शित कर दिया गया है उस अनुभव के विषय को ही तर्क के दौर दृढ़ करो क्या तर्थ करना है? वो भी बता दे तर्क ये करना ये जो कुटस्थ चेतन कुटस्थ आत्मा है इसके साथ अविद्या का कोई विरोध नहीं है ऐसा अभी कर तर्क अविता तर्क क्या गया? सब प्रकाश आत्मा का विद्या अविद्या के साथ विरोध है विरोध होने के कारण से अविद्या आत्मा में नहीं हो सकती ऐसा जो अपने तर्क किया था यह तर्क का आभास है इसे त्याग और सर्वानुभाव के अनुसार यह मानो कुटस्थ का अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं है आश्रित अविद्या आवरणात्मिक को आवरण कर सकती है ये बात अनुकूल आप कीजिए तो कैसे अरे सीधी सी बात यही सूर्य ने क्या किया सारे नदी आयकर तालाब के पानी को शोषण कर लिया शोषण किया क्या किया शोषण कर करके वो बादलों के निर्माण कर दिया और बादल क्या कर दिए अंत सूर्य को ही ढक दिए उसी प्रकार से इस आत्मा में किसी अनादि काल में विद्या नाम की ये पैदा हो गई अब वो खुद उस कूटस्थ आत्मा को अपनी आवरणात्मक शक्ति इस्तेमाल करके आवृत कर दिया है आत्मा आश्रित विद्या आत्मा में विद्यमान अविद्या आश्रित मानना पड़ेगा संबंध के आधार पर कहा जाता है बातें तो वो माने बिना कुटस्थ चैतन्य और अविद्या में कोई विरोध नहीं है कोई विरोध नहीं फिर प्रश्न उठेगा अविद्या विरोधी कौन है उसका जवाब नहीं है, अविद्या के जो चैतन्य से विरोध नहीं है फिर अविद्या को मिटा दे, मुक्त होने के लिए अच्छा कतोष उसको हम बताएंगे क्या है पहले तर्क को स्पष्ट कर लो तमेव तर्क अभिनय दर्शेगी उसी अनुभवानुकूल तर्क को स्वयं दिखा रहे तचे विरोधि विवेकस्रोध्य सचिद विरोधी आवृत्ति यदि वह अविद्या इस आत्मा विरोधी होता कय आवृत्ति किसके द्वारा इस आवरण का अनुभव किया जा सकता अविद्या का अवित्या का आवरण ही अवित्या का यदि हो जाता फिर अविद्या का अनुभव कौन करता ये पूछो एक अर्थ सभी अनुभव कर रहे ना अविद्या को मैं नहीं जानता हूँ तो कुछ पूछा गया अब तो यदि जानते तो जवाब दोगे नहीं जानते तो क्या बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ आप अपने अज्ञान अपने अविद्या को प्रकाशित किए ना कौन अनुभव यदि आत्मा अविद्या का विरोधी होता तो आत्मा अविद्या का अनुभव कर सकता था वही कह रहे हैं अविद्या आवरण चैतन्य अविद्यावरण चिन्ह अविद्या आवरणिन्न जो चैतन्य अविद्या आवरण का यदि विरोधी होता तो वह चैतन्यविद्या आवरण को प्रकाशित कर सकता था क्या कभी अविद्यावर्ण साध चैतन्य सेवा तद अविद्या प्रतीति रेव न सर्क अविद्या चैतन्य अविद्यारोपी आवरण का यदि प्रती विरोधी होता फिर तो अविद्या की प्रतीति किसी को भी नहीं हो सकता था कि किसी भी वस्तु की प्रतीति होती है अनुभव होता है तो किसके द्वारा होता है चैतन्य से चैतन्य ही प्रकाशित करता है ना ये अनुभाव ऐसे उस चैतन्य के प्रकाश के द्वारा ही सभी वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं। आपको अपनी अविद्या प्रकाशित हुई है ना तो कौन प्रकाशित किया उस अविद्या को चैतन्य प्रकाशित यह मानना पड़ेगा कि सकल वस्तुओं का प्रकाशित चैतन्य होने के नाते चैतन्य ही अविद्या को प्रकाशित कर रहा है यदि ऐसा है इसका कोई चैतन्य अविद्या का विरोध नहीं है कि यदि चैतन्य का विरोधी अविद्या होता या अविद्या का विरोधी चैतन्य होता तो चैतन्य अविद्या को प्रकाशित ही नहीं कर सकता था तो आप कैसे अनुभव कर पाते अपने विद्या हम अपने अविद्या का अनुभव कर रहे हैं इस वक्त हमारी चैतन्य चैतन्य चैतन्य है वो क्या कर रहा है हम उस को प्रकाशित कर रहा है तभी हम अनुभव करते हैं कहते हैं नर्क प्रश्न उठता है फिर अविद्यान विवेक विरोधी अविद्या इस अविद्या का विरोधी कौन है विवेक अविद्या का विरोधी कौन है विवेक ही अविद्या का विरोधी है तत्त्वज्ञान तत्व कहा विवेक अविद्या का विरोधी है यह आपने कैसे जाना कति देख लो न्ञानी में दृश्यदाम तत्व में देखो वहां क्या हुआ है तत्व में विवेक का से उनकी अविद्या मूलता समाप्त हो गई नष्ट हो गई इसका मतलब विवेक ज्ञान ही अविद्या को नष्ट करती है वेकर ही अविद्या को नष्ट करती है अविद्या आवरण साधक चैतन्य सेवा तद ठीक टीका में देखे अविद्या आवरण साधक जो चैतन्य ही उस अविद्या का विरोधित्व अतः तद विरोधित्व का मतलब कूटस्थ तो बोध विरोधित्व चैतन्य का विरोधी हो जाए तो अविद्या की प्रतीति रेव नवि की प्रती कौन करता वही तो नहीं होता अरे अविद्या विरोधी अविद्या विरोधी कौन है विवेकः उपनिषद विचार जनिम ज्ञान विवेक मैंने सामान्य विद्या विवेक नहीं लेना उपनिषद विचार से जनजो ज्ञान वही ज्ञान से यह विवेक से लेना उपच्चेतन अविद्या का विरोधी है तो विरोधी कौन है तब जवाब देते हैं अविद्या का विरोधी उपरिषद तो विचार जन जो विवेक विवेक से अविद्या विरोधी विवेक जो अविद्या का विरोधी है यह आपने कहा देखा जवाब देते तब तीन दृश्य दाम देखो वहा स्पष्ट है उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा श्रवण किया वर्णन किए और अंत की अनुभूति करी तो उनकी विद्या खत्म होगी इस प्रकार से अविद्या और आवरण दोनों के अस्तित्व को सिद्ध कर अविद्या अनादि अविद्या और अनादि अनादिवरण है आवरण ने दर्शय विक्षेपाध्यास माह अविद्या और आवरण दोनों को सिद्ध करने के पश्चात अब विक्षेप विक्षेपाध्यास को भी वर्णन करने जा रहे अविद्या आवृतकूटस्थे देहद्वता अचितिप्त रूप अक्षेप ही अविद्या अविद्या से आवृत कूटस्थ में देहदयुक्त जो चैतन्य हो अनुभव हो रहा है देहद्वययुता चिथि ये जो अनुभव हुआ ये क्या है कि उसी प्रकार से जैसे शुक्त चिन्ह चैतन्य में अनुभव किया गया mm, mm, शरीर इन दोनों चैतन्य चैतन्य रजतावचिन चैतन में जो विक्षेप ही है हमारे अंदर ये कहा अनुभव कर रहे हैं उठस चैतन्य अनुभव कर रहे हैं जैसे रजतावच्छन चैतन्य को हमने कहा अनुभव किया शुक्त वचन चैतन्य में रजत शुक्ति में रजत का अपने अर्थात शक्तवचिन चैतन्य में रजतावचन चेतन का आपने अनुभव किया यथा तथा तो कुटस्थ रूपा चैतन्य में आपने बेहद चेतन को अनुभव कर रहे हैं यही विक्षे पूर्वोक्त अविद्या आवरणवती कूटस्थ्य और आवरण शक्ति से विशिष्ट जो कूटस्थ उस कूटस्थ में प्रत्येगात्म ने अर्थात कौन है कूटस्थ आपके अपने जीवात्म प्रत्येगात्मा उस प्रत्येगात्मा में आरोपित जो सुख शरीर सहित, है। और सुख शरीर के सहित, है, उसी का नाम सिद्ध है कोई आपने कहा दृष्टान दिया विचारणी विषय जरूर है अध्यास कब होता भ्रांति कब उत्पन्न होती किसी को भी दो चीज है तब में भ्रांति होगी सबसे पहली बात एक अधिष्ठान है एक आरोप है आरोपित आरोप अधिष्ठान में कब होगा तब तब तो पहले इसको जानने के लिए अधिष्ठान को समझना पड़ेगा ना अधिष्ठान एक कोई भी वस्तु हो सकता है और हरेक वस्तु में दो अंश है। एक है सामान्य अंश दूसरा है विशेष जिस वस्तु का सामान्य अंश विशेष दोनों अनुभव में आ जाए तो भ्रांति नहीं हो सकती जिस वस्तु का दोनों अंश में से कोई भी अंश अनुभव में नहीं आवे तो भी भ्रांति नहीं हो सकती जिस वस्तु का विशेष मात्र अनुभव में आ जाए तो भी भ्रांति नहीं हो सकती है किंतु जिस वस्तु का सामान्य से मात्र अनुभूति में आ रही हो तभी वह आरोप होता है भ्रांति चार अवस्था होता है ज्ञान का आपको कोई भी वस्तु का ज्ञान होता है वस्तु ज्ञान एक तो सामान्य विशेष उभय है उभयांश ज्ञान है उभयांश ज्ञान है।, है और दूसरे में उभयांश ज्ञान का अभाव तीसरा विशेषांश ज्ञान वस्तु और चौथा तो सामानंश मात्र इन चार में से पहले तीन अवस्थाओं में यथार्थान बहुत भ्रांति नहीं होती इन चौथे वाले में ही भ्रांति शुक्ति में आपने क्या देखा जो शुक्ति को देखते हो आप इधम मालूम हो रहा है सामान्य प्रती हुई लेकिन शुक्ति तो विशेषांश प्रती नहीं हुई सामान्य क्या है इदम विशेष है शुक्तित्व दृष्टान और दोनों शिक्षित को ज्ञान हो जाए तब क्या हुआ शुद्धत्व ज्ञान तो अब क्या भ्रांति कहां भान नहीं हुआ शुक्न हुआ तो क्या क्या कुछ भी नहीं कोई अंश ज्ञान ही नहीं हो रहा तो कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ तभी भ्रांति नहीं है ना वहां पर अध्ययन ज्ञान भी नहीं हुआ वहां किस विषय का ज्ञान तो विषय ही अनुभव नहीं, नहीं हो रहा है तो सामान्य विद्या हुई।, हुई किसी विषय का अनुभव अमुख विषय का ज्ञान इसमें भी नहीं कह सकता ना कुछ तो भी नहीं है बोल दिया उसने क्योंकि उसको तो सामान्य भी प्रतीति नहीं हुआ विशेषांश की भी अरे विशेषांश प्रती हो ज्ञान हो जाए तो भी प्रांति नहीं हो जिस व्यक्ति को कोदमचिन चेतन का ब्रह्म अनुभूति हुई एवं हुईन के साथ में शुक्र विशेषांश की अनुभूति नहीं हुआ तो वह क्या करेगा उस विशेषांश में रजतत्व घुसा देगा यम इदम रसी में का शक्ति में रजत का ये जो होगा तभी होगा ना जब सामान्यश मात्र ग्रहण हो रहा है विशेषांश ग्रहण बिल्कुल नहीं हुआ तभी भ्रांति हुआ। इसी प्रकार यहां भी जो भ्रांति हम लोग बात कर रहे हैं ये कब हो रहा है जब चैतन्य का विशेष रोम ग्रहण नहीं कर रहे ग्रहण हो रहा है विशेषांश ग्रहण नहीं हुआ तभी भ्रांति हो इसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत घटाने देखो क्षेप से अध्यासिद्ध है यह विक्षेप अध्यास है इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले शुक्ति रजित अध्यास की सादृश्यता दृष्टान की सादृश्यता को हमें दर्शाना होगा उसके लिए आरंभ कर रहे हैं श्लोक को सत्यत्म शुक्तिगम रूपीक्षम्षेपे विक्षते सत्यत्म शुक्तिगम शुक्ति में विद्यमान जो इदम अंश की सत्ता, उसको आपने ग्रहण कर लिया शुक्ति को ग्रहण नहीं किया शुक्ति में विद्यमान इदम शुक्ति ही बोलोगे आप इदम चैतन्य के अध्यय जो इदमत्व है और चैतन्य का सत्तत्व वो तो पकड़ में आ गया इसलिए इदम भी है आपके पास सत्यत्व भी है कहां कहा का ये सामान्य अंश होगा शुक्तिगम रूपे इच्छते और उसको आपने क्या कर दिया फिर उसको रूप्य रूप्य मैंने रजते उस रजत में आरोप कर दिया और रजत रजतम सत्यमस्थि ऐसे वहां यह सत्य रजत है और प्रवृत्व प्राप्त करने तो और सत्य आया सी से उसमें आरोपित जो रजत में उस इदम और सतत्व को जोड़ लिया आपने इसी का नाम इसी प्रकार यहां पर क्या है अपने दार्त में स्वयं वस्तु स्वयं आत्मा में जो सकाशत्व था और वस्तुत्व था ये दोनों को लेकर क्या आपने कहा डाल दिया शरीर में इस शरीर पर तो मैं पकड़ लिया ना इसको मैं स्वयं यही मैं हूं शरीर ही मई हूं और शरीर से बढ़कर कोई वस्तु नहीं ये शरीर नहीं मरना चाहिए जिंदा रहे उसके लिए चरन खाओ सदा कितना भी खाओ मरना तो है तीसरे कहते दे देखो स्वयं कहा था ये चैतन्य का कहा लाए आप उसको उस चैतन्य में आरोपित जो देहद्वय इस देह में और वस्तु को ले आए इसी का नाम विक्षेप विक्षेपे विक्षेपे अन्य अन्य में विद्यमान वस्तु को अन्यत्र आपने देख आरोपित कर दिया था आरोपित शक्ति का लौकिक व्यवहार में वो व्यावहारिक सत्य है ना शुक्ति में अबाध्य है यथा आरोपित रजते और इन दोनों धर्मों को आपने क्या किया आरोपित रजत में भाषित कर दिया है अनुभव कर रहे हैं एवमे इसी प्रकार से स्वयं दोनों वसुव कहाँ थे कूटस्ृष्ठ अन्य कम बने कूटस्तृषम जो कूटस्थ में थे उसको चिदा अवभाषते आरोपित चिदावा चिदा देहद्वयाव चैतन्य उसमें आप उसको डाल दिया चिदाभा से एवं सामान्याश प्रतीशिया विशेषांश अप्राम इस प्रकार से क्या है दाता में, में क्या घटाया हमने का है और वो सामान्य जो प्रती थी उस प्रती को हमने आरोपित वस्तु में अधिष्ठान का सामान्याश को आरोपित वस्तु से जोड़ दिया है ये दिखाया गया और अब दिखाना चाहते हैं अधिष्ठान के विशेषांश की अप्रती हुई तो आरोपित वस्तु का विशेषांश की प्रतिति हम करें अधिष्ठान का विशेषांश की प्रतिति जब हो गई तो आपने क्या किया आरोपित वस्तु का विशेषांश को स्वीकार करके जोड़ दिया तो तो पहले विशेष पकड़ा था अधिष्ठान नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं पहले क्या हुआ अधिष्ठान का अंश को लिया गया अधिष्ठान विद्यमान सामान्य अंश को लेकर के इसको ले जाकर कहां जोड़ दिया था आपने आरोपी आरोपी और अब क्या कर रहे हैं अधिष्ठान में विद्यमान जो विशेषांश हमें बताना चाह रहे प्रतीति ही नहीं हो रही है अब प्रतीति हो गई विशेषांश की अप्रती हो गई फिर ज्ञान में जो विशेषांश हो क्या है अप्रती तो आरोपित आरोपित होने पर हमने क्या किया आरोपित विशेषांश की प्रतीति को ये सामांश यहां लाया गया इन दोनों को जोड़ दिया हमने गया ना इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ इधर से इतना हिस्सा आया और दूसरी हिस्सा इसका हमें प्रती नहीं हुई तो उस दूसरी इसरा के बिना ज्ञान पूरा होता नहीं है प्रकार के बिना इसलिए उसने क्या किया आरोपित तो वस्तु के विशेषांश की प्रती को तो सामने जो वहां से आया हुआ है उसे जोड़ करके इधम रजतम अंतर नहीं पहले तो केवल यहां से वहां गया और वहां से यहां कुछ नहीं आया वहां का विशेषांश यहां आरोपित नहीं कर रहा हूं वो। उसको पूरा अपने पूरा कर लिया उसने ये इधर दिखाना चाह चाहते सामान्य से प्रतीति का उभे प्रदर्शन करके विशेष विशेषांश की आप्रि सब दिखा रहे हैं नील तिरोहितम त्रिकोण यथा तिरोहित नील पृष्ठ त्रिकोणत्म शुक्ति में क्या था? चमक चमक होता है ना उसके अपने जो नील पृष्ठ था शुक्ति में वो क्या हो गया तिरोहित हो गया कि किसकी दिखाई दे रही है मैं रजत की नील को यहां पर देखा उसके विशेषांश को प्रकट दिया का विशेषांश क्या था अप्री चमक विशेष जो थी वो हमें प्रतीत नहीं हुआ उसी प्रकार से अधिष्ठान का चैतन्य जो आत्मा है उससे विद्यमान क्या था असंगता आनंद रूपता ये सब क्या है प्रती नहीं हुई फिर संग दुख कहा विशेष प्रती को अध्यास क्या करोगे आप उसको आत्मा में डाल के आत्मा दुखी है बोल दो ये प्रक्रिया ताला सामने से वहां चला जाता है दूसरे में इस अधिष्ठान विशेषांश अप्रीति होती है इसके अप्रीति होने के कारण से आरोपित तो इस विशेषांश की प्रती होने लगेगी और विशेषांश प्रती को आरोपित कर देंगे फिर अधिष्ठान में विचारशील होता है अन्य अभ्यास